मुस्कुराते मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आप हमारे ग्लोबल सबमिट किए हुए मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं और माधव और पाटिल जी अभी हमारे साथ है गुजरात से वैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कर्म भूमि उनका गुजरात है और जन्म भूमि उनका महाराष्ट्र है तो माधोरा पाटिल जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी और अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं सर मैं में सेल्स मैनेजर हूं अच्छा एम रिटायर्ड ऑन जुलाई चलिए यहां आकर कैसा लग रहा है आपको मैं तो सालों से मतलब कोविड के बाद ये संस्था से जुड़ा हुआ हूँ मुरली वगैरह सुनना अच्छा अच्छा तो अच्छा बिल्कुल जाता हूं। सेंटर में सर्विसेज वगैरह सारे और मतलब काफी लाइफ में चेंज आ गए जॉइन करने के बाद अच्छा, अच्छा अच्छा कोई एक मेजर चेंज आपके पास आया हो उसके बारे में सबसे पहली तो यहाँ पर ये खुशी हुई जानकर कि भई हम अकेले है अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे और जो यहाँ पे जो हमारे सभी जो अकाउंट है वो सारे कार्मिक अकाउंट है हुँ, हुँ, हुँ, जिसके साथ भी है और कुछ हम अच्छा खुद अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छे बनाने की कोशिश करें और सबसे अच्छी बात मुझे ये यह यह यहाँ पर ये यह लगी कि यहाँ पे कोई भी बायर्स नहीं है सर्वधर्म समवेलिटी है और कोई किसी से आर्गुमेंट नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई नहीं है ये सब अच्छी है ये सबसे बात मुझे जी बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया और यहाँ पर एक एकवालिटी को देखकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और इन चीज़ों को और कहीं आप नहीं देख पा रहे यहाँ देखते हैं तो खुशी हो रही है आपको तो बहुत बहुत साझुवा जाते जाते मैं चाहूंगा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप जनता को यही है अगर आपको दोनों शांति चाहिए आत्मिक शांति भौतिक शांति और कंप्लीट शांति तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही मिलेगी खास हाँ। करके यहाँ पर अपने माउंट आबू में मधुवन में पांडव और ये सारी चीज जो हो रही है वो बाबा के आशीर्वाद और इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से और पीसफुली ये सबसे बड़ी बात है कि पीसफुली चले और नॉन कंट्रोवर्शियल ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी चाहता हूँ कि ये इस तरह से ये संदेश में अपने लोगों के पास और अपने समाज में अपने इसमें पहुंचाऊँ जी जो बाबा ने एक छोटा सा कार्य मुझे दिया है जरूर उसको इंटर सही बात है चलिए माधवराव जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया कि कैसे हम जो है अपने जीवन में शांति का अनुभव करें और शांति का अनुभव करने के लिए शांतिवन एक ऐसा माध्यम है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको कंप्लीट शांति मन की और भौतिक शांति भी प्राप्त हो जाती है तो ये पूरा बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया बहुत बहुत धन्यवाद माधवराव जी थैंक यू ओम, ओम शांति आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन गुल सुनते रहो मुस्कते रहो रेडियो मत मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे बीच रत्नाकर पाटिल भी जुड़ गए हैं उनका भी स्वागत है रत्नाकर जी कैसे हैं आप अच्छा अच्छा अपने बारे में बताइए मैं महाराष्ट्र से में पारोला है हाँ मैं डिस्ट्रिक्ट बैंक में था मैनेजर हाँ। था अभी रिटायर तीन सालों हाँ। अभी पहली बार भी यहाँ पे आया था मैं और अभी ये प्रोग्राम है। उसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला हाँ। बहुत है बहुत जी जी यहाँ आकर आपने क्या क्या चीजें देखी सीखी यहाँ पे तो बहुत सीखने लायक तो बहुत है लेकिन अपना आत्मा आपने की शांति के लिए यहाँ तो आना ही आना है जरूर आना चाहिए तो लेक्स भी ऐसे होते हैं ऐसे होते जाएगा। <laughs> तो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप जनता के लिए मैसेज तो क्या अभी आज का यही लेक्चर था उसमें गया कि भगवान सब जात समाज वैसे बट रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो नहीं होना चाहिए कि ईश्वर एक ही ज्योति लेंगे जो ज्योत से चलता है वही एक ईश्वर है तो यही जो मालूम देगा वो यही मान कर सबने मिल कर चलना हो ना ऐसे मुसलमान ये सही है सही ऐसे नहीं होना चाहिए एक साथ होना चाहिए सब कुछ तो भगवान यही अच्छा करेगा जी ठीक है चलिए बहुत सुंदर मैसेज आपने कोट किया सभी जो है एक होना चाहिए एकता और विश्वास इस पे हमारा जीवन जो है टिका हुआ है और इसी को अपना कर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं यही भारत का मूल मंत्र है बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू ओम शांत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 आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अभी हमारे साथ बोईसर से जमुना जी जुड़े हुए हैं आप टेक्नीशियन हैं और काम करते हैं और आपके ओनर खुद जो हैं, वो इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो इस बहाने आप सभी को यहाँ आने का भी मौका मिल जाता है मौका थोड़ा समझा सका बताऊँ रिश्तेदार हुए गाँव वाले ये सोच है बहुत अच्छा <laughs> लगा है।, है जी जी चलिए जमुना लाल जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ आकर आप अपने रिश्तेदारों को भी ये चीज़ें देखकर आप बताने वाले हैं ये आपने आश्वासन दिया है तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमिट में क्या क्या चीज़ें आपने सीखा और क्या क्या चीज़ें आप अपने लाइफ में इंकल्केट करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिला जो नहीं मालूम था वो भी चीज़ मिला और अभी तो यही सोच है कि बहुत कुछ सीखेंगे जैसा दीदी लोग बताते रहेंगे सेंटर पर उसके साथ चलेंगे यहाँ आना जाना भी लगा रहेगा अपना जी जी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 Tere ho, muskaan tere ho.